पापंकुश एकादशी व्रत कथा ओम गम गणपतये नमः ओम विघ्नेश्वराय नमः हरि ओम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है अब आप कृपया करके इसकी विधि तथा फल कहिए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है हे राजन इस दिन मनुष्य को विधि भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए यह एकादशी मनुष्य को मनवांचित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक को नहीं जाते विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य कफल मिल जाता है। जो मनुष्य चारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शिव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेय और अशुभेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के सोल्वे भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनके देह में पापवास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन भी देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुल्यवान नहीं है हरि वासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। यह दृष्टि इस व्रत के करने वाले दस पीढ़ी मात्रिपक्ष, दस पीढ़ी पित्रिपक्ष दस पीड़ि स्त्री पक्ष तथा दस पीड़ि मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरी लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गाओ, अन्न, जल, चत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निधन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर बाग मकान आदि बनाकर दान करना चाहिए ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनात्य कुलीन और रोग रहित रहते हैं भगवान श्री ने कहा हे राजन जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है इति शुभम हरि ओम